श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनतालीस दस जून अठारह साधन भजन करो और व्याकुल हो श्री राम कृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था भक्तों का समागम होने लगा पहले मणिर रामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ एक व्यक्ति पीडब्ल्यू में काम करते थे इस समय पेंशन पाते हैं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 अनेकों के लिए आवश्यक है परंतु गुरुवाक्य में विश्वास करना पड़ता है गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है तभी लाभ होता है इसलिए वैष्णव भक्त कहते हैं गुरु कृष्ण वैष्णव उनका नाम सदा ही लेना चाहिए कली में नाम का महत्व है प्राण अन्नगत है इसीलिए योग नहीं होता उनका नाम लेकर ताली बजाने से पापरूपी पक्षी भाग जाते हैं सत्संग सदा ही आवश्यक है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 अद्वितया अदैत अद्वेट.